सहनावत सहन भुन तो सह वी कर्वावै तेजस्वीधीतमस्त मेद शांति शांति शांति हा जी कुछ पूछना है पृष्ठ संख्या पैतीस शब्द को लेकर के प्रसंग चलाया है श्रोत्र ग्रहण यो अर्थ स शब्द ये कहा है तत्र संशय उस शब्द के बारे में संशय उत्पन्न कर रहे हैं बोलिएगा तुल्य जातीय अर्थांतरभतेशु विशेष उभयथ दृष्टवा कहते हैं तुल्य जातीय शब्द श्रोत्रेण ग्राह्य शब्द जो है से गृहित होता है यानी से जाना जाता है श्रोत्र हि इंद्रि श्रोत्र जो है इंद्री कहलाता है त्र इंद्रिय्यु तुल्य जातीय रूप गुणेशु वहाँ पर इस संदर्भ में कहते हैं इंद्रिय ग्राह्येशु जो इंद्रियों से जिन गुणों का ग्रहण होता है तुल्य जातीय जो कि वो तुल्य समान जाति वाले हैं जैसे कि रूप आदि गुण उन गुणों में अर्थांतरभतेषु तद भिन्नषु द्रव्य कर्मसु गुण से भिन्न जो द्रव्य है और कर्म है उन द्रव्य और कर्मों में विशेष उभयथा दृष्टत्वात् विशेष जिस कारण से शब्द उत्पन्न होता है उस कारण का दोनों स्थानों, दोनों स्थानों पर देखा जाने से शब्द विषेक विशेष धर्म उभयथा प्रकारे दृष्टत्वात् शब्द विषयक जो विशेष धर्म है जिसके कारण से शब्द उत्पन्न होता है उस विशेष धर्म को उभयथा प्रकार दृष्टत्वा दोनों ही प्रकारों से देखा जाता है यदवा अथवा एक बात बीच में कही जा रही है संधो अकारस्य से लुप्त रूपतया अदृष्टत्वात्त विशेष से उभयथा दृष्टत्वात यहां पर सूत्र में जो उभयथा दृष्टत्वात है यहां संधि मान लिया जाए तो संधि मान लेने से यहां पर अकार जो है लुप्त दिखाई देगा यानी अकार हमको पकड़ में नहीं आएगा संधि के कारण से उस स्थिति में अकार के लुप्त होने से यहां पर सूत्र में दृष्टत्वाद के स्थान में अदृष्टत्वाद ऐसा बनेगा ये कहना चाहते हैं स्पष्ट हो रहा है सूत्र में जो दृष्टत्वाद हमको दिख रहा है वह संधि मान लेंगे तो संधि मानते ही वहां पर अदृष्टत्वाद होगा अगर संधि नहीं मानते हैं तब दृष्टत्वाद रहेगा यानी संधि के पक्ष में अदृष्टत्वाद है और यहां संधि नहीं है अलग ही है दृष्टत्वाद जो है वो अलग है ऐसा मानेंगे तो केवल दृष्टत्वात रहेगा और संधि मानकर के सूत्र के साथ में उसको पूरा जोड़ देंगे तो फिर वो संधि विच्छेद करेंगे तो अदृष्टत्वाद बनेगा दोनों ही बातें हो सकती हैं ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं इसको दृष्टत्वाद भी कह सकते हैं और अदृष्टत्वाद भी कह सकते हैं कह रहे हैं खलु शब्दे संशया शब्द में संशय उत्पन्न होता क्योंकि विशेष धर्म दोनों ही स्थानों पर देखा जा रहा है गुणों में भी देखा जा रहा है और द्रव्य कर्मों में भी देखा जा रहा है विशेष धर्म को इसलिए शब्द को क्या माना जाए द्रव्य माना जाए गुण माना जाए या कर्म माना जाए ये संशय है। उस संशय को समझा रहे हैं शब्दे विशेष धर्म संयोग शब्द में एक विशेष धर्म है यानी संयोग से उत्पन्न होता है शब्द यह है विशेष धर्म तुल्य जातीय इंद्रिय ग्राह्य शु रूपादिशु गुणेशु तद भिन्नषु द्रव्य कर्मसु दृश्यते और समान जाति वाले अन्य जो गुण हैं उनमें भी ये संयोगजत्व देखा जाता है और द्रव्य में भी देखा जाता है और ठीक है ठीक बात है कहां से दोबारा बताना बता ये बताइए अच्छा ठीक है प्रारंभ से कहते हैं शब्द श्रोत्रेण ग्राह्य शब्द श्रोत्रेन्द्रीय से गृहित होता है शु... हाँ गृहित होता है कह सकते हैं जाना जाता है कह सकते हैं समझ सकते हैं कुछ भी कह सकते हो आप श्रोत्र ही इंद्रियम श्रोत्र जो है वो इंद्री कहलाता है ठीक है तत्र इंद्रिय ग्राह्येशु तुल्य जातीय इंद्रिय ग्राह्येशु का मतलब है जो इंद्रियों से जाना जाता है उनमें उसी को कहा है तुल्य जातीय जो समान जाति वाले वो समान जाति वाले कौन हैं तो उसको खोला है रूप आदिशु गुणेशु जो रूप आदि गुण हैं रूप रस गंध स्पर्श ऐसा उन गुणों में कहा तद भिन्नेशु गुणों से भिन्न वो द्रव्य कर्मसु द्रव्य और कर्मों में शब्द विषयक विशेष धर्मस्य शब्द से संबंधित विशेष धर्म को शब्द विषयक विशेष धर्म को उभयथा प्रकार दृष्टत्व दोनों प्रकार से देखा जाने से शब्द विषयक विशेष धर्म को दोनों प्रकारों से देखा जाने से यहां तक पहुंच गए जी, जी। अब कहा येदवा यदवा ये शब्द से यहां सूत्र में जो था दृष्टत्वात् ये पद है इसको समझा रहे लुप्त रूपत दृष्टत्वात् में संधि है यानी दो शब्दों को जोड़ दिया है तो जोड़ने से वहां अकार जो है वह लुप्त तो हो गया है यानी दिखाई नहीं देता है तो उस अकार को ध्यान में रख करके संधि विच्छेद करते हैं आकार को ध्यान में रखकर के संधि विच्छेद करते हैं तब शब्द बनेगा अदृष्टत्व समझ में आ गए जी अब कहते हैं खलु शब्दे शब्द शब्द में संशय उत्पन्न होता है क्यों उत्पन्न होता है विशेष धर्म को दोनों प्रकार से देखा जाता है यानी गुणों में भी देखा जा रहा है और द्रव्य गुणों द्रव्य और कर्मों में भी देखा जा रहा है उस विशेष धर्म को जिस विशेष धर्म से शब्द उत्पन्न होता है उस विशेष धर्म को बाकी गुणों में भी देखा जा रहा है और द्रव्य में भी देखा जा रहा है और कर्म में भी देखा जा रहा है इसलिए संशय होता है कि शब्द को द्रव्य माना जाए गुण माना जाए या कर्म माना जाए हाँ जी अभी आगे बताएंगे आगे बताएंगे उसको खोल करके समझाएंगे शब्दे विशेष धर्म संयोगजत्वम शब्द में विशेष धर्म है क्या है संयोगजत्वम संयोग से उत्पन्न होना हाजी किस क्या किसकी अपेक्षा कि तो हाँ जी हाँ जी हाँ उसी को समझा रहे ये जो विशेष धर्म है शब्द संयोग से उत्पन्न होता है ये संयोग जो है शब्द को उत्पन्न करने में एक धर्म है जो संयो शब्द को उत्पन्न करता है तो यह विशेष जो धर्म है जिससे शब्द उत्पन्न होता है यह विशेष धर्म और गुणों में भी दिखा दे दिखाई देता है ये कहना चाह रहे हैं स्पष्ट हो रहा है हाँ जी विशेष धर्मत्व संयोग जो बोले। क्या, की किसी और को ध्यान में रख करके अच्छा आप वो ही पूछना चाहते हैं तो आ, किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति में बहुत सारे कारण होते हैं ठीक है ना तो उन कारणों में एक कारण है संयोग और विभाग भी है ठीक है तो यहाँ शब्द जो है आ, शब्द की उत्पत्ति में और कोई बहुत सारे कारण नहीं होते वहाँ पर शब्द की उत्पत्ति में शब्द जब उत्पन्न होता है तो उसको उत्पन्न करने के लिए या तो संयोग चाहिए या विभाग चाहिए तो इनसे शब्द उत्पन्न होता है तो शब्द की उत्पत्ति में ये विशेष धर्म बन रहा है संयोग जिस शब्द की उत्पत्ति में संयोग विशेष बन रहा है वो संयोग औरों को भी उत्पन्न करता है भले ही वहां पर वो औरों को उत्पन्न करने में वहां सामान्य बले हो रहा हो पर यहां शब्द की दृष्टि से ये विशेष है कभी भी भी तो संयोग से होगा। तो कोई चीज उत्पन्न होगी इधर उधर मच जाइएगा वहाँ पर वहा पर और चीजों को उत्पन्न करने में और भी कारण बनेंगे ना वहां पर यहाँ और कारण नहीं बनेंगे और कारण नहीं इससे विशेष है शब्द की दृष्टि से विशेष है ना आप वो, बाकी चीजों को ध्यान में रख करके संयोग को मत देखिएगा वहां तो वो सामान्य है पहले पहले मेरी बात को समझो केवल शब्द के सामने शब्द की उत्पत्ति बिना संयोग के नहीं हो सकती है तो शब्द को ध्यान में रख करके इस संयोग को देखेंगे तो ये विशेष हो गए ना शब्द की दृष्टि से मेरी बात समझ में आ रही अगर शब्द और भी किसी कारण से उत्पन्न होता हो तब तो सामान्य हो जाएगा ठीक है ना लेकिन शब्द की उत्पत्ति में है। है? संयोग ही एक कारण है ठीक है मतलब संयोग विभाग ये दोनों कारण है तो उस दृष्टि से संयोग एक कारण है ना बिना संयोग के शब्द उत्पन्न हो नहीं सकता पकड़ में आ रहा है आपको तो अब इस स्थिति में शब्द की दृष्टि से संयोग एक विशेष कारण हो गए ना इसी परिपेक्ष में देखो उस कारण को ध्यान में रखकर के यहां पर बताया जा रहा है पकड़ में आया आपको जो ये कहना चाहते हैं बस उतना ही रखना है ना आप और चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा तब तो वो सामान्य धर्म होगा सामान्य धर्म उनके लिए होगा पर शब्द की दृष्टि से ये विशेष धर्म है क्योंकि इसके बिना शब्द उत्पन्न नहीं होता इसलिए विशेष धर्म हो गए विशेष लक्षण हो गए ना शब्द कैसे बनता है यानी शब्द कैसे उत्पन्न होता है संयोग से विभाग से और कोई कारण ही नहीं इसके लिए इसको उत्पन्न करने के लिए हाँ जी ऐसा भी मान लेते हैं कि और और पदार्थों तो की उत्पत्ति के लिए भी संयोग सामान्य कारण बने चाहे विशेष कारण बने इससे शब्द में शब्द के लिए तो विशेष कारण बन ही सकता है तो यही तो हम कह रहे हैं ना हाँ जी हाँ तो तो तो तो तो तो तो जी शब्द के लिए विशेष कारण है और चीजों के लिए कुछ भी बने बने नहीं बने उसने शब्द के लिए विशेष धर्म है तो शब्द को ध्यान में रख करके इसको विशेष धर्म बताया जा रहा है और यह विशेष धर्म दूसरों में भी लागू हो रहा है तब समस्या आ रही है कि शब्द को क्या माने क्योंकि जो जिस विशेष धर्म से शब्द उत्पन्न हो रहा है वो विशेष धर्म और जगह भी लागू हो रहा है तब व्यक्ति को संशय होता है यह कहना चाह रहे पकड़ में आ गए बस इतना ही कहना चाह रहे तो कह रहे हैं शब्द विशेष धर्म संयोग शब्द की उत्पत्ति में जो विशेष धर्म है वो यानी संयोग से उत्पन्न होना जी भी हाँ मान लीजिए कहते हैं कि संय जैसे रहे है, संयोग जैसे रहे ही जोड़ना चाहे तो शब्द संयोग से शब्द भी तो उत्पन्न हुआ वहां घट बनते हुए वो एक अलग बात है वो है ही है तो नहीं जहाँ भी शब्द उत्पन्न होगा तो वहाँ संयोग या विभाग दोनों होंगे कारण और कोई कारण ही नहीं है ना इसके लिए तो जिसके बिना जो उत्पन्न नहीं होता वो उसके लिए वो विशेष कारण है बस इतना कहना चाहते हैं सबके लिए तो विशेष कारण है जी सबके लिए नहीं वो तो है संयोग के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता ये नहीं है जहाँ वहां पर तो संयोग के साथ साथ में और भी कारण बनेंगे ना वहाँ पर मक... इसलिए इसलिए उनके लिए वो सामान्य हो जाएगा पर शब्द के लिए जो जो जो जो जो संयोग के जो संयोग संयोग के के ये इसमें शब्द उत्पन्न कर रहा है है अर्थात जैसी ठीक है उस वाक्य को आप इस तरह समझ लीजिए ना वहाँ कर्म से भी उत्पन्न होते हैं कर्म भी कारण बनता है संयोग भी कारण बनता है वहाँ बहुत सारे कारण बन रहे हैं पर यहाँ संयोग ही एक मुख्य कारण है जिसके बिना शब्द उत्पन्न नहीं होता है इसके लिए यहाँ विशेष कारण है बस इतना समझ लीजिए ये दो दो द्रव्यों का संयोग यदि द्रव्य वहाँ पर कारण की बात जो जो विशेष कारण विशेष कारण का मतलब है जिसकी उत्पत्ति में जो जिसके बिना वो उत्पन्न नहीं होता उसको वहाँ पर कारण बना रहा है कारण बना रहे हैं अब वो कारण कौन सा कारण है ये हमको देखना है ना वो कौन सा कारण है मतलब समवाही कारण के लिए आप कहना चाह रहे हैं वो तो कारण है हम मानते ही हैं ना उसको समवाही कारण जी, नहीं क्या जो मुख्य कारण माना तो भाई कारण है। कारण मुख्य देखिए भाई मुख्य कारण का मतलब है वहां किसी द्रव्य का आश्रित रह, जो अपने अंदर आश्रय में अपने अंदर आश्रित रखता हो वो भी मुख्य कारण है इसलिए उसको समवाही कारण कहते हैं क्योंकि उसके बिना गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकता वो मुख्य कारण है वहां समवाय कारण को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है जहाँ उसके बिना वो उत्पन्न नहीं होता है वह निमित्त को ध्यान में रख करके बोलेंगे वो निमित्त मुख्य कारण है और जहाँ इसके बिना नहीं हो सकता तो वो असमवाय कारण है ये सभी तीनों कारण मुख्य है उसमें कोई बात ही नहीं है प्रसंग ये चल रहा है यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति अगर हमको करनी है तो शब्द की उत्पत्ति वहां भले द्रव्य रहे वो तो उनको हम मान ही रहे हैं समवाय कारण हमें कोई आपत्ति नहीं पर शब्द की उत्पत्ति में और भी कोई कारण होगा ना जिसके बिना वो उत्पन्न नहीं हो सकता वो कौन सा कारण है वो असमवा कारण होगा जब समवा कारण को आपने हटाया और निमित्त कारण को भी हटाया बिना उसको जुड़ाने वाला वो कोई ऐसा आदमी निमित्त तो नहीं बनता तो भी शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता ठीक है उसको निमित्त मानेंगे परंतु तो वहां संयोग के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता तो इसलिए उसको असमवाय कारण बताएंगे ऐसा कारण तो वही होते है ना जिसके बिना वो कार्य उत्पन्न ना हो वो मुख्य कारण है चाहे वो निमित्त हो चाहे वो समवाय हो चाहे असमवाय हो विशेष कारण रहा है, है? ये है। को भाई वो भी कारण है मना नहीं कर रहे वो भी मुख्य है उसके बिना भी नहीं हो सकता उसको मान लिया ना हमने समवाय कारण मुख्य वो भी है, ये भी है। हाँ जी भाई तो वो अपेक्षा से है वो हमारी विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है मुख्य का मतलब यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि तीनों में ये प्रधान है हम प्रधान को लेकर के मुख्य नहीं कह रहे हम उसको कह रहे हैं मुख्य यहां पर जिसके बिना वो नहीं हो रहा है ठीक है ये सारे शब्द जो है आपेक्षिक होते हैं हाँ जी तो यहां कहना चाह रहे हैं शब्द में विशेष धर्म क्या है संयोग से उत्पन्न होना तो संयोग यहां पर विशेष धर्म है शब्द की उत्पत्ति में तो तुल्य जातीय शु इंद्रिय ग्राह्येशु जो समान जाति वाले जो इंद्रियों से गृहित होने वाले रूपादिशु गुणेशु रूपादि जो और गुण है उन गुणों में ये संयोग संयोगजत्तु जो है उसमें भी लागू हो रहा है फिर कहा तद भिन्नेशु द्रव्य कर्म सूच दृश्य और गुणों से भिन्न जो द्रव्य और कर्म है उनमें भी वो संयोग जो है उनमें भी दिखाई देता है तस्मात्शया इसलिए संशय उत्पन्न होता है कि शब्दों गुणों व द्रव्यम व कर्म व ये शब्द है ये वास्तव में इस शब्द को गुण माना जाए द्रव्य माना जाए या कर्म माना जाए ठीक है हाजी विभाग से संयोग से कर्म भी उत्पन्न होता है ना जैसे संयोग से शब्द उत्पन्न हो रहा है ना तो कर्म भी उत्पन्न होता है संयोग से तो उसको कर्म क्यों ना माना जाए शब्द ही क्यों माना जाए इसका अभिप्राय है और संयोग से द्रव्य भी उत्पन्न होता है तो द्रव्य क्यों ना माना जाए शब्द को किसके लिए बोला है शब्द के बारे में परीक्षा ही नहीं हुई ना पहले अभी तो परीक्षा कर रहे हैं हाँ, उस जैसा प्रश्न तो किसी के लिए आ सकता है वो अलग बात है पर शब्द की परीक्षा तो अभी तो हो रही है उससे पहले शब्द की परीक्षा की है ठीक है प्रश्न समझ में आ रहा है कि शब्द को आप गुण क्यों कह रहे हो शब्द द्रव्य भी हो सकता है शब्द कर्म भी हो सकता है क्यों हो सकता है उसके पीछे क्या कारण है जिस कारण से शब्द उत्पन्न हो रहा है वो कारण द्रव्य में भी लागू होता है वो कारण और गुणों में भी लागू होता है वो कारण कर्म में भी लागू हो रहा है इसलिए जी, संयोग से कर्म उत्पन्न होता है नहीं संयोग से कर्म उत्पन्न होता है क्यों नहीं होता है? ऐसा है विभाग वी, से भी कर्म होता है संयोग से भी कर्म होता है, है। एक एक मिनट मिनट रुक जाइए क्योंकि कर्म के लिए भी जब ये कहना चाह रहे हैं ना तो संयोग, आ, संयोग से कर्म आ, जब संयोग से शब्द उत्पन्न संयोग से शब्द उत्पन्न हो रहा है अब उस शब्द को गुण गुण तो मान नहीं रहे हैं, तो उसको द्रव्य क्यों ना माना जाए क्योंकि संयोग से द्रव्य उत्पन्न होता है ठीक है अब कर्म भी कह रहे हैं तो कर्म माना जाए क्योंकि संयोग से कर्म भी उत्पन्न होता है तो कर्म उत्पन्न होता नहीं होता संयोग से प्रमाणित कर्म हो प्रमाणित हाँ क्या <laughs> एक मिनट एक मिनट क्या संयोग से एक मिनट जो हम कार्य है संयोग का संयोग कर्म समानम, कर्म कर्म के कार्य संयोग संयोग, में जो है का कार्य है ठीक है संयोग जो है कर्म का कार्य है, है, का कार है तो उत्पन्न ना होकर के यहाँ पर यह कहना चाहिए मतलब यूँ, भी कर्म जो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं पूछेंगे ऐसा नहीं पूछेंगे गुण तो उत्पन्न होता ही है उसमें कोई आपत्ति नहीं है द्रव्य भी उत्पन्न होता है संयोग से गुण भी उत्पन्न होता है ये हो सकता है बिल्कुल बिना संयोग के रूप की उत्पत्ति नहीं हो सकती संयोग होने पर अवयवों में संयोग होने पर ही तो रूप दिखाई देता है नहीं तो रूप कैसे दिखाई देगा अवयवों में संयोग होने पर ही गंध की उत्पत्ति हाँ गुणों को एक मानकर क्या मतलब ऐसा हाँ। नहीं है जी जी जी जी जी जी वो मैं समझ रहा हूं आप जो कहना चाहते हैं वहां पर ऐसा है हाँ तो रूप गुण है तो ठीक है अनेक द्रव्यो के संयोग होने पर रूप हमको दिखाई देता है तो रूप की उत्पत्ति का मतलब रूप जो दिखाई दे रहा है संयोग होने पर ही हो रहा है ना उसमें क्या दिक्कत आ रही है रूप की अभिव्यक्ति संयोग के बिना नहीं हो सकती ये तो ये इसलिए ये बात तो कही, कही टेढ़ा क्यों है सीधा ही ये द्रव्य उत्पन्न होगा देखिए द्रव्य उत्पन्न होगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है द्रव्य तो उत्पन्न होता ही है द्रव्य द्रव्य के साथ साथ रूप भी उत्पन्न होता है ना हाँ जानना चाहिए तो ठीक है ऐसा नहीं होता है रूप में विभाग नहीं हो सकता द्रव्य में विभाग हो सकता है द्रव्य में संयोग हो सकता है उससे तो हम कह सकते हैं कि ठीक है ठीक है मतलब मतलब कारण तो बन रहा है ना रूप की उत्पत्ति में संयोग कारण बन रहा है नहीं बन रहा है ऐसा है द्रव्य के साथ साथ में जब द्रव्य है तो द्रव्य के साथ में गुण रहेगा ना आश्रित रहता है इसलिए जब द्रव्य का संयोग हो रहा है तो गुणों का भी संयोग हो रहा है ऐसा माना जाओ माना जाएगा क्योंकि अनेक गुण एकत्रित हो जाएंगे तभी तो आपको रूप दिखाई देगा ये इसका अभिप्राय है तो यानी द्रव्यों को इकट्ठा करेंगे तो गुण भी एकत्रित हो जाएंगे ऐसा मान लीजिएगा क्योंकि एक एक द्रव्य का रूप तो आपको दिखाई देगा ही नहीं यानी एक अवयव में जो रूप है वो दिखाई नहीं द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा तो रूप कैसे दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा तो द्रव्य को इकट्ठा किया आपने तो रूप भी दिखाई देगा जब द्रव्य दिखाई देने लगे तो रूप भी दिखाई देने लगेगा ऐसा ऐसा ही रूप का संयोग होता है नहीं रूप का संयोग होता है मतलब है? संयोग से रूप प्रकट होता है इस तरह का कह लीजिए ऐसे ही संयोग से कर्म प्रकट होता है देखिए अच्छा द्रव्य में गुण भी रहते हैं कर्म भी रहते हैं आ? तो द्रव्य के कारण से उनको भी कहा जाता है मुख्य तो द्रव्य है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है तो ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि संयोग से द्रव्य प्रकट होता है संयोग से गुण प्रकट होता है ऐसे ही संयोग से कर्म प्रकट होता है कर्म भी प्रकट होता है संयोग से इन द्रव्यो में जब संयोग हुआ ठीक है ना? वो तो कर्म है हमें आपत्ति नहीं है कर्म से संयोग हो रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है कर्म ने संयोग उत्पन्न किया है अब उस संयोग से कर्म भी प्रकट होगा अभी तो आप स्वीकार करते हैं संयोग पहले तो, कर्म हो जाता है होता है। तो संयोग ऐसा है नहीं इस बात को समझ लीजिएगा आ, इसको इसी तो को मैं इसको तो मैं, मैं यही समझना तो दे मैं देखिए गलत नहीं लिखा हुआ है पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि जब द्रव्य दो अवयवी द्रव्य है ना अवयवी द्रव्य में जो स, आ, कर्म हो रहा है वो कर्म किस कारण से हो रहा है संयोग के कारण से सीधा कारण नहीं है परोक्ष से जब अलग अलग द्रव्य एकत्रित होंगे संयुक्त तो होंगे तब उस द्रव्य में कर्म आपको प्रत्यक्ष होगा उसके बिना संयोग के बिना कर्म का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ये याद रखना इसलिए संयोग जो है कर्म को प्रकट करता है जैसे संयोग गुण को आ, रूप को प्रकट करता है संयोग बातचीत नहीं बातचीत नहीं मेरी बात को सुन लीजिए जैसे संयोग द्रव्य को प्रकट करता है संयोग गुणों को प्रकट करता है ऐसे संयोग कर्म को भी प्रकट करता है कर्म भी संयोग के कारण से प्रकट होता है उसके बिना कर्म प्रकट ही नहीं हो सकता कर्म नहीं। क्या कर्म तो प्रत्यक्ष होता है आगे सूत्र पढ़ोगे सूत्रकार स्वयं कनाद कहते हैं प्रत्यक्ष होता है अगला सूत्र अभी पढ़ेंगे ना आपको पता लग जाएगा पहले बात तो सुनो कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं ना कुछ कर्म प्रत्यक्ष नहीं होते हैं कुछ कर्म प्रत्यक्ष होते हैं उसमें क्या आपत्ति है कुछ गुण प्रत्यक्ष होते हैं कुछ गुण प्रत्यक्ष नहीं होते हैं तो इससे इस आप गुण नहीं है ऐसा थोड़ा कहेंगे गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा थोड़ा कहो ठीक है ना वैसे ही कर्म है कर्म प्रत्यक्ष कर्मों का यानी प्रत्यक्ष द्रव्यों का कर्म भी प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष द्रव्यों का कर्म अप्रत्यक्ष होता है बस इतना है ये जब जब कारण समझाते आप तो तो उदाहरण तो देते हुए क्या लिखा है क्या लिखा है नहीं आपने वो बताइए ना क्या मैंने बोला क्या गुण कर्म ने असम गुण से, से, से कर्म का गुण से गुण का उदाहरण गुण से कर्म का गुण से गुण का गुण से द्रव्य का गुण से द्रव्य का ठीक है फिर मैंने कर्म का पूछा कर्म असंवाय असमवास का इसका भी उदाहरण दे दिया आपने ठीक है और कर्म से कर्म गुण का असमवा कारण बनता है ये इसका कोई कारण नहीं है कर्म गुण का कर्म गुण का कारण बनता है अच्छा जी, इसको समाधान मिल गया सारी समझते है। देवी जी ने जी इसका जो तो विशेष जो तो लक्षण जो कहा है ना वो उन्होंने श्रोत ग्राह्यत्व को लेते हुए भी वो बताया की जो श्रोत ग्राह्यत्व है वो ना तो द्रव्य में है वो अलग अलग बातें, है वो अलग बातें, है वो एक आगे आएंगे इन्होंने भी लिखा है उसमें कोई बात नहीं है हाँ इसी के भाष्य में, में लिखा हुआ है इसी बाईसवें सूत्र के भाष्य में उन्होंने वो भी लिखा है उसमें कोई बात नहीं है तो जी, यहां चाचा उसमें, जी। तो कर्म गुण का मतलब मैंने ये कहा की कर्म जो है गुण का असमवाय कारण नहीं बनता है वो ये नहीं बनता ये बताया है ठीक है बताया होगा जरूर बताया होगा अगर आपने कहा है तो अब देखते हैं अब देखते हैं ठीक है, थीक कौन सा है? या अरे अभी तो देखो तो <laughs> मैं मैं स्वीकार कर रहा हूं ना अगर मैंने कहा तो कहा होगा मेरे को तो याद नहीं है कहा नहीं कहा लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो कहा होगा तो मैं मना कर नहीं रहा हूं ना मैं यही तो स्वीकार कर रहा हूं कि अगर कहा हो तो कहा होगा ठीक है तो ठीक है मेरे को याद नहीं है मैं यही तो कहूंगा ना जब याद नहीं है तो ठीक है तो यहां पर तो देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं यानी ये कहना चाह रहे हैं शब्द गुण है द्रव्य है या कर्म है क्यों संयोग जो है तीनों में गठित हो रहा है ये इनका अभिप्राय है यानी द्रव्य संयोग से द्रव्य भी प्रकट होता है संयोग से गुण भी प्रकट होता है ऐसे संयोग से कर्म भी प्रकट होता है समझ में आ गया हाजी हा जी कर्म संयोग कारण होता ये है ये बताए नहीं होता है ये नहीं बताए दोबारा बताइए क्या आपने लिखा है आपने सबका बताया था, था का करम, तो करन, कर्म द्रव्य का बराबर वस्तु की प्रति कर्म ठीक है कर्म संयोग का असमायण असमय कारण होता है संयोग बराबर संयोग संयोगयोग जो है वो असमिक कारण होता है नहीं का? कर्म इन्होंने कहा कर्म गुण का समवाय कारण बनता है तो तो बनेगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है संयोग को उत्पन्न करता है विभाग को उत्पन्न करता है इसलिए तो कारण बनेगा उसमें तो कोई बात ही नहीं है लिखा है है तो ठीक है होगा मैं मान रहा हूँ जब आपने सबने लिखा है तो मान रहा हूँ तो अब यहाँ पर ये यह कहना चाह रहे हैं संयोग जो है संयोग तत्व जो है वो तीनों में कारण बन रहा है तो कोई तो आपको बताना होगा ना कि कर्म में कैसे कारण बन रहा है ये बताना पड़ेगा ना तो अनेक अवयवों में कर्म हुआ अनेक अवयवों के कारण से संयोग उत्पन्न यानी अनेक संयोगों के कारण से एक द्रव्य बन गया अब उस द्रव्य में जो कर्म होगा उस कर्म के पीछे वहां संयोग कारण है अगर वो संयोग नहीं होता है तो यहां पर वो द्रव्य आपको कर्म करता हुआ दिखाई नहीं देगा यानी यू या समझ लीजिएगा आज अवयवी द्रव्य में जो कर्म हो रहा है अवयवी द्रव्य में जो कर्म हो रहा है उस कर्म के पीछे आ, संयोग भी कारण है तो हाँ तो तो जी टेढ़ा मेढा क्यों यह और कोई कारण होना चाहिए यहाँ पर फिर और कौन सा कारण हो सकता बताइए फिर कोई तो आपको बताना पड़ेगा ना कर्म हाँ जी देखिए टेढ़ी मेढे की बात नहीं है बात यह है अगर अगर किसी द्रव्य में आपको कर्म दिखाई दे रहा है ठीक है ना वह संयोग के बिना वो कर्म आपको दिखाई नहीं देगा मतलब किसी द्रव्य में आपको कर्म जैसे एक द्रव्य है एक ही अवयव है ठीक है ना उसमें आपको रूप नहीं दिखाई देगा वह संयोग कारण बन रहा है ना अनेक अवयवों के संयोग के कारण से आपको रूप दिखाई देता है ऐसे अनेक संयोग के बिना आपको वो रूप नहीं दिखाई देता वहां तो आप मान रहे हैं क्यों वो तो स्पष्ट है आप रूप रूप की अभिव्यक्ति रूप की अभिव्यक्ति संयोग से ही होती है तो ऐसे ही कर्म की अभिव्यक्ति भी वहाँ संयोग से हो रही है इतनी सी बात है हाँ जो रजोगुण है हम्म उसमें रजो गुण है जी। उसमें कर्म तो ठीक है उसमें हमें क्यों आपत्ति नहीं है नहीं तो आप बोले नहीं, रह, नहीं रहता है नहीं बात आ, ना रहने की बात ही नहीं हो रही है अभिव्यक्ति की बात हो रही है वहां पर भी अभिव्यक्ति नहीं होती है बिना संयोग के जी? कर्म तो वह रहता है अभिव्यक्ति का मतलब हमको दिखाई नहीं देगा वो कर्म हमको पकड़ में कैसे आएगा कि वहां कर्म हो रहा नहीं हो रहा कर्म तब प्रकट होगा जब आप संयोग करोगे संयोग से ही कर्म की अभिव्यक्ति होती है संयोग से ही जैसे शब्द की अभिव्यक्ति हो रही है ऐसे संयोग से रूप की अभिव्यक्ति होती है संयोग से रस की गंध की स्पर्श की इन सब की अभिव्यक्ति हो रही है ऐसे यहाँ पर कर्म की भी अभिव्यक्ति संयोग से हो रही है, है। कौन सा चेंज हाँ गुण कर्म का कर्म होता है। गुण, नहीं गुण कर्म का असमवय कारण नहीं है का हाँ ठीक है हाँ जी कर्म को उत्पन्न कर रहा है हाँ हो सकता है अगर इस दृष्टि से तो आप भले बना लो कोई आपत्ति नहीं गुण तो बनेगा ही कर्म का समवायी कारण उसमें क्या दिक्कत है गुण तो बनी रहे अब कौन कौन से गुण बनेंगे वो अलग बात है तो होगा ना मनुष्य का जान तो परिवर्तन होगा आप क्यों उसको पकड़ करके रखे हो कि मैंने कभी कहा कि मैं अपना ज्ञान कभी बदलूंगा नहीं <laughs> हा? हा? मैंने कभी कहा मैंने इसी प्रतिज्ञा की हो कि मैं मैंने जो बताया वो सत्य वचन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता कभी बताया क्या मैंने बोलिएगा ठीक है वो तो बदल बदल सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है मतलब एक के बदलने से आप ये थोड़ा कहेंगे सारे बदलते जाओ इसका भी ये कोई कारण नहीं बनेगा ना तो बदल सकता उसमें क्या दिक्कत है बदल, बदल दो हमें कोई आपत्ति नहीं है ये, हाँ जी, ये तो जी थी थी तो वो ये इन्होंने भी किया है उसके इन्होंने भी किया है ना उसको पूरा पढ़ो तो आप पूरा पढ़िएगा ना क्या तो यही तो निष्कर्ष है द्रव्य संयोग से प्रकट होता है गुण भी संयोग से प्रकट होता है ऐसे कर्म भी संयोग से प्रकट होता है देखे कुछ देखे कुछ देखे हाँ उत्पन्न भी कर सकते कोई आपत्ति नहीं है जहां उत्पन्न अर्थ लेंगे वहां उत्पन्न होगा जहां प्रकट अर्थ लेना प्रकट होंगे क्योंकि कर्म का प्रत्यक्ष बिना संयोग के नहीं हो सकता जैसे रूप का प्रत्यक्ष रस का प्रत्यक्ष बिना संयोग के नहीं हो सकता ऐसे कर्म का प्रत्यक्ष भी बिना संयोग के नहीं हो सकता हाँ तो प्रकट ले लो हमें कोई आपत्ति नहीं है वैसे आप क्या जी? देखिए उत्पन्न में प्रकट में कोई अंतर पूरा नहीं है पूरा दाना। पूरा दाना। केवल शब्दांतर और कोई अंतर नहीं है जिसको आप उत्पन्न कह रहे हो वो प्रकट भी कहते हैं उसको याद रखना जो ठीक है ठीक है उस उस अर्थ में उस अर्थ में हमें कोई आपत्ति नहीं है उस अर्थ में आप प्रकट मान लेना हमें कोई आपत्ति में क्योंकि वेद प्रकट हुआ ऐसा भी कहते हैं और वेद उत्पन्न हुआ ऐसा भी कहते हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद को उत्पन्न हुआ मानते हैं जबकि वेद को प्रकट हुआ माना जाता है कुछ लोग प्रकट बहुत सारे लोग तो स्वामी दयानंद के ऊपर आक्षेप करते हैं कि ये दो उत्पन्न मानते हैं वेद को वेद थोड़ा उत्पन्न होता है तो प्रकट होता है तो वहाँ उत्पन्न शब्द प्रकट अर्थ में, में है प्रकट अर्थ में लेते हुए मैं बता रहा हूँ हाँ तो ठीक है मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ हाँ तो मेरे, तो मेरे तो कोई आपत्ति नहीं आप उसको प्रकट मान लो मेरे कोई आपत्ति नहीं अगर कोई उत्पन्न मानता है तो भी मेरे कोई आपत्ति नहीं है क्यूँकी उत्पन्न का अर्थ भी प्रकट है वहाँ पर तो भी तो अर्थ में लेना कैसे भी लीजिएगा क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं केवल तो विवक्त अर्थ भेद है ना और क्या है नहीं मुख्य तरीके ऐसी लेने में क्या आपत्ति है झगड़ा ऐसा है केवल यहां पर अभिव्यक्ति क्योंकि कर्म की जो अभिव्यक्ति है वो बिना संयोग से नहीं हो सकती है जिस कर्म को हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष कर रहे हैं वहां संयोग है इसलिए उसको प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं जैसे रूप को प्रत्यक्ष कर पाते हैं जैसे और गुणों को प्रत्यक्ष कर पाते हैं नहीं तो उसका प्रत्यक्ष ही नहीं होगा रूप को आप देख ही नहीं सकते जब तक संयोग ना हो संयोग कारण बन रहा है रूप की अभिव्यक्ति में रस की अभिव्यक्ति में गंध की अभिव्यक्ति में स्पर्श की अभिव्यक्ति में ऐसे ही कर्म की अभिव्यक्ति में भी संयोग कारण बन रहा है बस ये कहा जा रहा है जा। क्या उल्टा करना अभिव्यक्ति नहीं होगी कर्म की नहीं, नहीं, नहीं। संयोग से कर्म अभिव्यक्त हो रहा है हाँ विभाग से अन होगा क्या कर्म से संयोग में तो होता सिद्धांत क्या कर्म से संयोग देखिए कर्म संयोग को उत्पन्न करता उसमें कोई आपत्ति नहीं है और इसका यह अर्थ नहीं है कि अगर किसी को कोई उत्पन्न करता हो और वो किसी को प्रकट ना करे किसी को उत्पन्न ना करे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है उत्पन्न करेगा तो परेशानी होगी क्या कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ अब ये कहते कि से तो भी नहीं वो तो कर्म से कर्म को भी उत्पन्न मानते ही है ना इन्होंने भी ऐसा है, है, है, तो <coughs> है जहाँ जैसा होता है वैसा मान लो इसको इसको बहुत बड़ा मत मानिए जहाँ अगर जहाँ उत्पन्न करता है तो उत्पन्न मानो जहाँ अभिव्यक्त करता है तो अभिव्यक्त मानो ना क्या समस्या आ रही है आपको लेकिन कारण बन रहा है या नहीं बन रहा है संयोग कर्म की अभिव्यक्ति में कारण बनता है अगर संयोग ना हो तो आप कर्म को प्रकट ही नहीं कर सकते कर्म को प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकते जबकि कर्म प्रत्यक्ष हो रहा है कर्म के प्रत्यक्ष में संयोग कारण है बस इतना अंतर है ठीक है तो इसलिए यहां समस्या आ रही है शब्द के प्रसंग में कि अविचार कर लो हमें कोई आपत्ति नहीं तो नाम कारण कर्म होने वाला है वो कार्य ये ऐसा कर सकते हैं क्या तो नाम मूल कर्म हो गया हाँ। कारण कर्म हाँ। दूसरा हाँ। कार्य हो गया कोई बात नहीं ये केवल विवक्षा के आधीन है आपको समस्या तब होगी जब आप जिस अर्थ में आप समझना चाहते हो उसी अर्थ में वहाँ होना चाहिए तब आपको समस्या आ रही है केवल वही अर्थ नहीं होगा ना बहुत सारे अर्थ होते हैं उसके उस परिपेक्ष में देखो ना अभिव्यक्ति कर्म की। जैसे आप रूप की अभिव्यक्ति को मानने में आपको कोई अड़चन नहीं आ रहा है जब संयोग के बिना रूप अभिव्यक्ति नहीं हो सकते। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है और कर्म को भी अभिव्यक्ति में ऐसे ही मानो ना संयोग के बिना हाँ तो विचार लेना हमें क्या दिक्कत है विचार लो चले हम आगे आगे बढ़ो तो शब्द को द्रव्य माना जाए गुण माना जाए कर्म माना जाए यह प्रश्न है अथवा अब दूसरा इन्होंने दिया है तत्र उभय प्रकारे प्रकारेण, कोटि कोटिद्व प्रकारेण, न क्वापि दृश्यते कहते हैं तत्र उभय प्रकारेण, दोनों ही प्रकार से अर्थात कोटिद्वय प्रकारेण, दो प्रकार के कोटियों से यानी दो प्रकार के विभागों से कोटि का मतलब विभाग दो प्रकार के विभागों से न क्वापी दृश्यते, वो विशेष धर्म कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है विशेषो विशेषोधर्म विभाग विभागजत्व विशेष धर्म क्या है शब्द का विभागजत्व है विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है और ये विभाग जो है कहीं पर भी नहीं दिखता ये जो लिखा है ना ये गलत लिखा है शब्द विहाय न गुणेशु न द्रव्य कर्मसु दृश्यते सतस्मा संशयः नहीं ये वाला ये कहना चाहते हैं विभागज जो विभागजत्व तो है वो दोनों ही स्थितियों में न गुणों में देखा जाता है और न द्रव्यों में न कर्मों में देखा जाता है ये जो बोला जा रहा है ना ये वाक्य शब्दम विहाय शब्द को छोड़कर के जैसे शब्द जो है विभाग से उत्पन्न होता है शब्द तो उत्पन्न होता है शब्द को छोड़ करके बाकी गुणों में लागू नहीं होता है यह कहना चाह रहे दृश्यती विशेष जी, पंक्ति नहीं लग रही है वो कहना चाहते हैं दोनों प्रकार के वर्गों में वो विशेष धर्म नहीं देखा जाता है दोनों हाँ विभाग विभाग रूपी धर्म विभाग से जो शब्द उत्पन्न होता है वो विभाग उस विभाग से विभाग से द्रव्य उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं विभाग से गुण उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं विभाग से कर्म उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं ये कहना चाहते यहाँ पर जी पहले तो सुनो इस शब्द को शब्दार्थ तो समझ लो पहले आप दोनों ही प्रकार से मतलब गुण के प्रसंग में देखो और गुण से भिन्न प्रसंग में भी देखो ये है एक है गुण का गुण का विभाग और एक गुण से भिन्न द्रव्य और कर्म इन दोनों में इन दोनों में विभाग से उत्पन्न होना सिद्ध नहीं होता है इसलिए संशय होता है हाँ जी ठीक है अब पकड़ में आ गया आपको अब आगे चलें क्या नहीं समझ में आएगा पंक्ति का गलत क्यों है उसका अर्थ समझाऊंगा ना अभी आगे उसको पूरा तो सुनो ऐसा है आप जो भी प्रश्न करना है ना एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिएगा सूत्र को भाष्य को उसके बाद प्रश्न करना बीच में मत करिएगा ये आपको रोकना पड़ेगा नहीं तो आप सूत्र को होने नहीं, नहीं देते मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रश्न नहीं करिएगा प्रश्न करिएगा पर एक बार पूरा प्रसंग जो प्रसंग चल रहा है ना उस प्रसंग को बीच में मत तोड़िएगा तो कह रहे हैं शब्दम विहाय शब्द को छोड़कर के न गुणेशु न द्रव्य कर्म दृश्यते शब्द को छोड़कर के वो जो विभाग है वह विभाग न तो गुणों में देखा जाता है न द्रव्यों में देखा जाता है न कर्म में देखा जाता है यानी विभाग से गुण उत्पन्न नहीं होता है विभाग से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है विभाग से कर्म उत्पन्न नहीं होता ऐसा कहना चाहते हैं हाँ जी शब्द तो उत्पन्न होता है बाकी ये उत्पन्न नहीं होते ऐसा इन्होंने लिखा है हाँ जी हाँ जी पर ये गलत लिखा है ये मैं कहना चाहता हूँ भैिष्य विभाग से द्रव्य भी उत्पन्न होता है विभाग से और क्या विभाग से विबाग क्यों नहीं उत्पन्न होता है परेशान क्यों हो रहे हैं हाँ बोलो आपको क्या समस्या हो रही है मैं कह रहा हूं विभाग से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है आपको क्या समस्या आ रही है इसमें यह बताइए नहीं होता है ये कहना चाह रहे हैं ना ये तो कहना चाह रहे हैं ना विभाग से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है कहा उत्पन्न होता है संयोग से उत्पन्न होता है विभाग संयोग से भी द्रव्य उत्पन्न होता है विभाग से उत्पन्न होता है विभाग भी उत्पन्न करता है और संयोग भी उत्पन्न करता है क्या विभाग से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है इसका उत्तर दीजिए आप जी जैसे कोई वस्तु है हम्म। तो उस वस्तु के विभाग कर दिए तो जी अब कहाँ उत्पत्ति होगी तो विनाश हो गया उस द्रव्य का तो। मैंने मैंने आ, कोई भी वस्तु है, तो तो है। पूरी तरीके से तो उसका विभाग कर दिया अणु तक पहुंचा दिया उसको ऐसा विवाह कर दिया तो परमाणु बन गया उत्पत्ति हुई उसकी क्यों नहीं हो रही है क्या वो जब एक एक अवयवी था दो अवयव हो गया एक अवयव रूपी द्रव्य उत्पन्न हुआ नहीं हुआ विभाग से एक अवयव रूपी द्रव्य उत्पन्न हुआ नहीं हुआ उत्पन्न और क्या जब जो एक तब दो बन गए ना दो द्रव्य बन गए क्यों नहीं उत्पन्न होता है विभाग से भाई विनाश को छोड़ो ना विनाश से आपको क्या लेना है यहां पर तो ठीक है उसमें क्या दिक्कत है विनाश कुछ और है विनाश को छोड़िए ना यहाँ एक एक था उसको हम दो बना करके काम कर, करते नहीं करते वो विनाश थोड़ा कहेंगे उसको विनाश एक अलग प्रकार की होती मैं एक बड़ा था इसका रूमाल बनाता हूँ इसको तोड़ करके विभाग करके नहीं बन सकता क्या तो मतलब तो ये कहना कि जब देखिए वो अलग अर्थ में आप ले रहे हैं वो एक अलग अर्थ है वहां पर उत्पत्ति का प्रसंग ही नहीं है विवक्षक तो है आपकी उत्पत्ति तो करना चाह देखिए विभाग से उत्पन्न होता नहीं होता एक थान है उसे आप कटिवस्त्र नहीं बनाते हैं उसे आप कुर्ता नहीं बनाते हैं तो तो तो है बस इतना ही कहना चाहते हैं इतना ही यानी आप ये कहना चाहते हैं पहले पहले प्रश्न को समझ लीजिए बीच में मत बोलिएगा क्या क्या आप ये कहलवाना चाहते हैं कि हर एक जगह होता तो हर जगह होना चाहिए कोई नियम है क्या लेकिन, लेकिन नहीं पहले नहीं पह, बस इतना ही जितना प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर दीजिएगा तो बस विभाग से क्या कोई उत्पन्न होता नहीं होता है? होता है बस उसमें लागू हो रहा है जी, आपने ये भी कहा है कि जब विभाग से परमाणु जब बन गएगा तो ठीक है हाँ तो मान लिया जाएगा उसमें क्या जब जब वो द्वानुक होता है उसको हम एक एक अवयव के रूप में देखना चाहते हो तो एक एक अवयव एक बो गया उसमें क्या दिक्कत है विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है मेरी विवक्षा है एक थान को हमने बड़ा थान है अब उस थान से कमीज बना दिया अब उत्पन्न हुआ ही ना विभाग से तो उत्पन्न हुआ बिना विभाग के से तो कुर्ता बन ही नहीं सकता हाँ कटिवस्त्र भी है कुर्ता भी है बहुत सारे है कौपीन है कितने द्रव्य उत्पन्न होते विभाग से अगर विभाग से उत्पन्न नहीं होता हो तो आप बताइएगा आप तो ये कहना चाहते हैं यहाँ उत्पन्न होता तो वहां पर भी उत्पन्न मानो सब जगह क्यों मानेंगे जहां उत्पन्न होता वहीं तो मान लेंगे तो ना नहीं। नहीं। मान रहे मान वो हमारी विवक्षा है तो मानेंगे जहां विनाश की विवक्षा है तो वहां नहीं मान रहे हैं बस इतना अंतर है उसके का काम करने हो तो उसका विनाश कर दिया ने वो तो विवक्षाधीन है वो विवक्षाधीन है उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना किसी को टीक रहा चाहिए उसको पूरा घड़ा नहीं चाहिए ठीक है ना और एक आदमी को एक आदमी को घड़ा चाहिए तो उसके लिए घड़ा है हमने उसको हमने तोड़ा तो उसके लिए तो विनाश है लेकिन दूसरे के लिए उसको आवश्यक है उसके लिए तो कार्य योग है हाँ सोव्याग सो में जैसे होता है ना इसलिए अभी पूरे शास्त्रों को पढ़ो तो धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएगी वो विवक्षा अधीन होता है सारे के सारे शास्त्र ये विवक्षा अधीन पर निर्भर करते हैं हमारी क्या विवक्षा है क्योंकि मनुष्य के प्रयोजन के लिए शास्त्र हैं शास्त्र के लिए मनुष्य नहीं होते मनुष्यों के लिए शास्त्र है ऐसा मान करके चलिए तो सरलता हो चले हम इसलिए ये जो वाक्य इनका है ये इसलिए मैंने इसको गलत कह रह, कहा है तो तो ये अगर हम दूसरी जगह जहाँ ऐसी विवक्षा है वैसे भी मान लेंगे ना हमें क्या आपत्ति है हमने कभी उसका निषेध थोड़ा किया वहाँ हाँ अगर ऐसी विवक्षा है तो वहाँ पर भी विनाश हो सकता है संयोग से भी कोई आपत्ति नहीं नहीं नहीं ऐसा है ठीक है मान लेंगे देखिए देखिए हम मान लेंगे तो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है केवल विवक्षा आदि है हो गए समझ में आ गया अब चलें आगे हाँ विचार लो आपको विचार विचारनी लिख लेना आप कोई आपत्ति नहीं हाँ जी शब्दम विहार न गुणेशु न द्रव्य कर्मसु दृश्य ते तस्त संशय शब्द को छोड़कर के गुणों में द्रव्य में कर्म में वो विभागजत्व दिखाई नहीं देता इसलिए संशय होता है हाँ। पुनः अस् विशेष धर्म इस विशेष धर्म को बता रहे हैं अगली बात श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्म शब्द जो है श्रोतेंद्रीय से गृहित होता है शब्द का ग्रहण श्रोत्रेंद्रीय से होता है यह विशेष दर में त्रव्य न अन्य गुणे न कर्मणि तस्मात संशय यह अलग बात कही जा रही है शब्द जो है श्रोत्रेंद्रीय से गृहित नहीं होता है नहीं शब्द श्रोत्रेंद्रीय से गृहित होता है उल्टा बोला परंतु द्रव्य श्रोत्रेंद्रीय से गृहित नहीं होता है बाकी जो दूसरे गुण हैं वो भी गृहित नहीं होते हैं और कर्म भी श्रोतेंद्र से गृहित नहीं होते हैं तो गुण भी गृहित नहीं हो रहे हैं कर्म भी गृहित नहीं हो रहे हैं द्रव्य भी गृहित नहीं हो रहे हैं तीनों गृहित नहीं हो रहे हैं इसलिए शब्द के बारे में संशय है कि शब्द को द्रव्य माना जाए गुण माना जाए या कर्म माना जाए यह बात समझ में आ रही है आपको हाँ जी आपको नहीं आया चले यदा यदवा शब्दे विशेष धर्म से उभयकोटिगत तुल्य जातीय हाँ ठीक विश जाती है यदवा शब्दे विशेष धर्म से उभयकोटिगत तुल्य जातीय गुण लक्षण से द्रव्याश्रय्व से अतुल्य जातीय द्रव्यगत गलक्षण यह तो बहुत लंबा चौड़ा है यदवा एक और बात कही जा रही है शब्दे विशेष धर्म शब्द में विशेष धर्म है और वो विशेष धर्म उभय कोटिगत दोनों ही विभागों में जा रहा है तुल्य जातीय लक्षण तुल्य जातीय गुण लक्षण समान जाति वाले गुण लक्षण वाले के साथ में भी जा रहा है और वो कैसा है द्रव्य आश्रयित्व जो कि द्रव्य के आश्रित है वो गुण अतुल्य जातीय द्रव्य गत लक्षण से जो असमान जाति वाले द्रव्यगत लक्षण वाला समवायित्व से कारण का क्रिया गुणवत्व और क्रिया गुण वाले का यानी ऐसा द्रव्य है जो समवायि कारण बन रहा है क्रिया और गुण का वो कारण बन रहा है तथा अतुल्य जातीय कर्मण जो असमान जाति वाला जो कर्म है उस कर्म का जो कि कर्म कैसा है कार्य विरोधी कार्यविरोधित्व कर्म कार्य का विरोधी है ऐसे कर्म का कार्य विरोधित लक्षण से अदृष्टत्वात्त कार्यविरोधी कर्म का वहां पर ना देखा जाने से संशय संशय होता है ये शब्द के बारे में समझाया जा रहा है क्योंकि कर्म जो है कार्यविरोधी है कर्म कार्यविरोधी है और शब्द कार्यविरोधी नहीं है शब्द तो कार्य को उत्पन्न करता है यानी शब्द से शब्द उत्पन्न होता है ठीक है जी क्या कर्म कार्यविरोधी तो है उसमें क्या दिक्कत है? से है कार्य विरोधी का मतलब कर्म कर्म, कर्म का विरोधी है ऐसा जी कार्य का विरोधी वो तो है यहां आप तो कह रहे हैं कार्यविरोधी तत्व कार्य विरोधी त्वसन से लक्षण वाला यानी कर्म जो है कार्यविरोधी विरोधी होता है अर्थात कर्म जिस कार्य कर्म से जो कार्य उत्पन्न होता है वो कार्य कर्म को नष्ट करता है ऐसा हाँ जी किसी से भी होता जो भी कार्य है चाहे वो संयोग हो चाहे विभाग हो जो भी हो वो अपने कार्य से नष्ट होता है ठीक है ना और शब्द भी अपने कार्य से नष्ट होता है शब्द भी अपने कार्य से नष्ट होता है होता नहीं होता ये कहना चाहिए हाँ जी कार्य विरोधी है हाँ जी, हाँ जी. यानी आगे जो शब्द उत्पन्न होता है वो पहले वाले शब्द को नष्ट करता है तो कार्य विरोधी शब्द भी है इसलिए संशय होता है कि कर्म को यानी शब्द को कर्म माना जाए या गुण माना जाए ऐसा हाँ जी हाँ जी शब्द में विशेष धर्म का कौन सा विशेष धर्म शब्द में विशेष धर्म जो है संयोग तत्व या विभाग दोनों में से कोई एक को मान लीजिए इसे एक को उभय कोटि गये का मतलब है दोनों स्थितियों में एक तो गुण वाले विभाग और एक द्रव्य कर्म वाला विभाग ये दो कोटि दो विभाग तो हाँ जी यहाँ यहाँ पर अच्छा अच्छा ऊपर वाला है नीचे एक मिनट एक ये वह शब्द विशेष धर्म से उभयकोटिगत द्रव्य जाएगा नहीं ये तो यहाँ तक तो ये पूरा हो गया तो चालू हुआ नहीं नहीं बस हो गया ना ये प्रसंग विराम हो गया कह करके दूसरी बात कही जा रही है येवा कहकर के या दूसरी बात कही जा रही है येवा शब्द में विशेष धर्म को लेकर के कह रहे हैं उभय कोटी वो विशेष धर्म दोनों विभागों में प्राप्त हो रहा है कौन सा विशेष धर्म? संयोग को लीजिएगा कौन सा नहीं का ग्राई दोनों विभागों में थोड़ा है दूसरे गुण थोड़ा श्रोतेंद्री से ग्राही है तो नहीं नहीं है, नहीं है, और नहीं है, द्रव्य तो भी भी वो जा सकता ऐसा ऐसा आप ले सकते हैं अगर द्रव्य भी श्रोतेंद्री से ग्राह्य नहीं है गुण भी नहीं है, बाकी गुण तो, और कर्म तो, तो, भी नहीं है उस रूप में भी ले सकते हैं उस रूप में भी ले सकते हैं क्या उल्टा दे उल्टा उल्टा की बात नहीं है अगर देखिए ऐसा है जो स्थिति जिसके साथ लागू हो सकती तो उसको लागू, लागू कर सकते हो उसमें उल्टा देखना का क्या होता है हम तो देखे देखे। उसमें कोई बात ही नहीं है ना वो तो अगर जहां भी लग जाएगा वहां लगा सकते हैं विभाग में लग सकता है तो विभाग में इसको विभाग में भी लगा सकते हो और आप संयोग में भी लगा सकते हो जहाँ लागू हो रहा है वहाँ लागू कर सकते उसमें कोई बात ही नहीं है पर उसको हाँ संयोग को लगा, लगा करके देख लीजिएगा कोई आपत्ति नहीं यद वह विशेष धर्म से उभय कोटिगत जो संयोग रूपी धर्म में दोनों विभागों को प्राप्त है तुल्य जातीय गुण समान जाति वाले गुणलक्षण के साथ में एक गुण वाला एक गुण वाला विभाग और एक द्रव्य कर्म वाला विभाग ये है तो तुल्य जाति का मतलब गुण गुण को कह रहे हैं तुल्य जाति या गुण लक्षण जो गुण लक्षण को प्राप्त हुआ है बाकी सारे गुण है, उसके, है गुन। को ले लिए, तो उसके साथ लेकिन है। हाँ जी रूप रस गंध स्पर्श ऐसे गुणों के साथ में द्रव्य आश्रित द्रव्य आश्रयित्व जो कि वो द्रव्य के आश्रित रहते गुण यहाँ तक आ गया फिर कहा अतुल्य जातीय द्रव्यगत लक्षणस्य गणस्य जो अतुल्य जाति वाला है जो कि द्रव्यगत लक्षण वाला है द्रव्य केवल द्रव्य को कह रहे हैं पर जो कि समवायित्व से वो समवायी कारण बनता है द्रव्य किसी किसी भी कार्य द्रव्य का समवायि कारण बनता है और क्रिया गुणवत्व जो कि क्रियावान भी और गुणवान भी है वो हाजी तो सस्ती व्यक्ति तो तो नहीं नहीं वो वो अलग बात है उस विशेष धर्म को बाकी देखा जा रहा है वो विभक्ति अलग चीज है यहाँ की विभक्ति अलग चीज है एक ही वाक्य में क्या एक वाक्य में होने के कारण से एक जैसी विभक्ति को देख करके सबको उनके विशेषण थोड़ा बनाएंगे आप बाकी तो बहुत लंबा होता है ना कितनी प्रायक मत को मत जोड़ी, जोड़ी जिसके साथ लागू होगा उसी के साथ तो विशेषण बनाओगे ना समवाही कारण को विशेष धर्म को कैसे संयोग बनाओगे गलत नहीं है गलत क्यों कह रहे हो आप उसको केवल उस विशेष भाग यानी ये आप ले विशेष धर्म से उस विशेष धर्म को बस यहाँ तक समाप्त हो गए इतने कहा अब वो क्या है उभय कोटिगत वो दोनों विभागों को प्राप्त है वो विशेष धर्म दोनों विभागों को प्राप्त हो रहा है कौन है दो विभाग तुल्य जाति वाले गुण वाले विभाग को और अतुल्य जाति वाले द्रव्य वाले विभाग को प्राप्त है और वो द्रव्य कैसा है समवायत्व से वाला है क्रिया गुणवत्व या वो क्रियावान और गुणवान वाला भी है यहां तक आ गया तथा यहां से फिर अलग बात है अतुल्य जाति वाला एक और बचा हुआ है जो कि कर्म है उस कर्म को कह रहे हैं अतुल्य जाति वाला जो कर्म है उस कर्म को लिए कह रहे हैं वो कर्म कैसा है कार्य विरोधित वस्या उसका विशेषण यहां पर बताया कर्म का विशेषण है यहां पर कार्य विरोधित वस्या जो कि कार्य विरोधी है यानी कार्य के आने पर कर्म हट जाता है ऐसा कर्म है ऐसे लक्षण वाला कर्म में अधिक न देखा जाने से संशया संशय होता है पकड़ में आ गए अब यह कहना चाहते हैं शंकर मिश्र न सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम शंकर मिश्र ने सूत्र की व्याख्या ठीक प्रकार से नहीं की सूत्रार्थ लिखना है ना आपको तो कोई बात नहीं हां जी शब्द अपने समान जाति वाले गुणों में शब्द अपने समान जाति वाले गुणों में भिन्न जाति वाले भिन्न जाति वाले द्रव्य और कर्मों में शब्द का विशेष धर्म देखा जाने से शब्द का विशेष धर्म देखा जाने से संशय उत्पन्न होता है संशय उत्पन्न होता है कि क्या शब्द को गुण माने द्रव्य माने या कर्म माने अब इसका समाधान कर रहे हैं अगले सूत्रों में शब्द को द्रव्य नहीं मान सकते क्यों नहीं मान सकते हैं? उसका समाधान दे रहे हैं बोलिए एक द्रव्यवाद न द्रव्यम।, द्रव्यम बहुत अच्छा समाधान है ये शब्द से एक द्रव्यवाद एक द्रव्य आश्रयित्वाद एक द्रव्य समवायिक कारणकत्वात शब्द एक द्रव्य के आश्रित रहने से शब्द एक द्रव्य के आश्रित रहने से क्या हुआ जी, ये हाँ हाँ जी नहीं वो आश्रय नहीं यहाँ पर मतलब शब्द किसके आश्रित रहता है आकाश के आकाश एक द्रव्य है ये तो अनेक द्रव्य ठीक है, है ना तो शब्द के एक द्रव्य वाला होने से अर्थात एक द्रव्य के आश्रित होने से एक द्रव्य जो समवाय कारण है उसके आश्रित होने से एक ही शब्द को खोला है अलग अलग शब्दों में एक द्रव्यत्वात कहो या एक द्रव्य आश्रय कहो या एक द्रव्य समवाय कारणकत्वाद का कहो एक ही बात है था था थी। जी वो जो शब्द जो उसको बाद में बात करिए पहले सूत्र पूरा होने दीजिएगा शब्दों ही एक द्रव्ये किला आकाशे समवयती कहते हैं शब्दों ही शब्द जो है एकस्मिन द्रव्ये एक द्रव्य में किला किला का मतलब निश्चय से आकाशे समवैती आकाश में ही रहता है साधितम ही पूर्वम पहले बता ही चुके हैं क्या परिशेष लिंगात परिशेष लिंगात लिंगम आकाशस्य परिशेषात परिशेषात लिंगम आकाशस्य बचा हुआ होने से आकाश का लिंग है शब्द ये पहले बता चुके तस्मात इसलिए स न द्रव्यम शब्द द्रव्य नहीं हो सकता अब मेरी ओर देखिएगा अगर शब्द को द्रव्य मानेंगे पकड़ में आ रहे ना तो द्रव्य एक द्रव्य आश्रित कभी नहीं हो सकता एक द्रव्य आश्रित नहीं होता क्योंकि द्रव्य शब्द तो उत्पन्न होता है ना उत्पन्न द्रव्य एक द्रव्य आश्रित नहीं हो सकता अनेक द्रव्य आश्रित होता है जो तो भी कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है वह द्रव्य अनेक द्रव्यों के आश्रित रहता है एक द्रव्य आश्रित नहीं रह सकता न रहता है पर शब्द जो है एक द्रव्य के आश्रित होता है इसका अर्थ है शब्द द्रव्य नहीं हो सकता बात समझ में आ रही है जो कहा जा रहा है नहीं आ रही है शब्द तो उत्पन्न होता है तो मान लिया ना अब जो उत्पन्न व शब्द को अगर द्रव्य अगर मानते हैं तो द्रव्य है है तो उस द्रव्य का आश्रय कोई द्रव्य होना चाहिए ना वो अनेक द्रव्य होंगे एक द्रव्य नहीं होगा ये जो कपड़ा उत्पन्न होगा ना वस्त्र इस द्रव्य इस कपड़ा रूपी द्रव्य का आश्रय कौन है तंतु एक है या अनेक है वो? अनेक है तो इस कार्य द्रव्य का आश्रित आश्रय अनेक है ना पर शब्द ऐसा नहीं है शब्द का आश्रय एक ही द्रव्य है इसलिए शब्द द्रव्य नहीं हो सकता यह सिद्ध करना चाहते हैं पकड़ में आ रहा है यही कहना चाहते हैं बस चलें तस्मात सा न द्रव्यम वो शब्द द्रव्य नहीं हो सकता पहले पूरा पढ़ लीजिएगा द्रव्यम कार्यद्रव्यम अनेक द्रव्ये समवेति स्पष्ट कर रहे हैं द्रव्यम द्रव्य क्या है कार्यद्रव्यम जो कार्य द्रव्य है अनेक द्रव्ये समवेति अनेक द्रव्यों में विद्यमान होता है ना कार्य द्रव्यम न एके द्रव्ये समवेति कार्य द्रव्य एक द्रव्य में समवेत नहीं होता है मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन बात एक ही है कार्यद्रव्य एक द्रव्य में आश्रित नहीं रह सकता किंतु अनेक, अनेक द्रव्यों में आश्रित रहता है उदाहरण दिया ये था, वस्त्रम न एकम तंतु समवेति, वस्त्र एक तंतु में आश्रित नहीं रहता नहीं ही तंतो वस्त्रम संपद्यते एक धागे से वस्त्र नहीं बनता बहुभ्य एवं संपद्यते अनेक धागों से ही वस्त्र बनता अब आपको पूछना हो तो आप पूछिएगा आगे समझ में हाँ हाँ जी, एक में जी है, एक में नहीं, रह नहीं रह सकता शब्द है या नहीं? ठीक है हाँ जी हाँ कार्य एक में संवेद तो रहता ऐसा नहीं है द्रव्य चल मत करो <laughs> समझ में आ रहा है जो कार्य द्रव्य है वो कार्य द्रव्य एक द्रव्य में समवेत नहीं रहता है तो इन्होंने कार्य आपने कहा कार्य एक एक द्रव्य में समवेत नहीं रहता नहीं था, कार्य द्रव्य बोला था हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ यही तो छल है तो शायद ना ना अर्थांतर कल्पना ही तो है या और क्या है यानी कार्य द्रव्य शब्द को हटाया कार्य को रखा है ठीक है ना तो वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ लेकर के तो बोल रहे हैं ये विवक्षा आदि नहीं चलिएगा हाँ जी हाँ क्या क्या कह रहे हैं पहले प्रश्न का वो अच्छा ठीक है हाँ जी आगे देखिएगा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा शब्द के एक द्रव्य आश्रय होने से शब्द के एक द्रव्य आश्रय होने से या शब्द के एक द्रव्य आश्रित होने, होने, होने से शब्द के एक द्रव्य के आश्रित होने से शब्द को द्रव्य नहीं कहा जा सकता ठीक है अगला सूत्र का देखिएगा उसकी भूमिका को देखिएगा ना, न ना तो एक द्रव्यम कर्म भवती नो एक द्रव्यम कर्म बहती किम कर्म शब्द कर्मस्य से शब्द अच्छा ननु, एक एक द्रव्यम कर्म बहुत कर्म तो एक द्रव्य आश्रित तो होता है अनेक द्रव्य आश्रित तो नहीं होता है ना कर्म आपने कर्म की परिभाषा में पढ़ा है ना इन्होंने कहा शब्द जो है एक द्रव्य के आश्रित तो होता है इसलिए शब्द को द्रव्य नहीं मानना चाहिए तो पूर्व पक्षी एक है ठीक है इसको कर्म मान लेते हैं क्योंकि कर्म तो एक द्रव्य आश्रित रहता है जैसे शब्द एक द्रव्य के आश्रित रहता है तो कर्म भी एक द्रव्य के आश्रित रहता है इसको कर्म मानो फिर शब्द को समझ में आ रहे हैं प्रश्न नहीं आया आपको नहीं आया तो बोलो ना आप नहीं आया क्या कर्म अनेक द्रव्यों के आश्रित रहता है या एक द्रव्य के आश्रित रहता है कर्म आप बताइए आप भूल गए हा कर्म की परिभाषा में कहा है ना कर्म एक द्रव्य के आश्रित रहता है अनेक अनेक में एक कर्म नहीं रहता है एक द्रव्य में एक कर्म रहता है यानी कर्म एक द्रव्य के आश्रित रहता है यही कहा है ना तो वो कहता है तो ठीक है शब्द को फिर कर्म मान लो आप क्योंकि कर्म भी एक द्रव्य के आश्रित रहता है यह प्रश्न है तो अत्र उच्चते इस संदर्भ में समाधान किया जा रहा है बोलिए ना अपि कर्म, कर्म अचाक्षुष प्रत्यय कहते ना, ना कर्म कर्म भी नहीं हो सकता है शब्द क्यों अचाक्षुषत्वात शब्द तो चाक्षुष नहीं है शब्द जो है नेत्रेंद्र से गृहित नहीं होता है कर्म। शब्द ना मेरा प्रश्न मेरी बात को समझ लो ना न अपी कर्म शब्द कर्म न शब्द चाक्षुष न होने से यानी नेत्रेंद्री से शब्द गृहित ना होने से, से, से परंतु कर्म नेत्रेंद्री से गृहित होता है इसलिए कर्म नहीं हो सकता है ये स्पष्ट सूत्रकार का कथन है हाँ जी आगे। नहीं होता क्योंकि वो दिखाई नहीं देता तो इसका अर्थ नहीं, नहीं, ये नहीं ले ये तो कर्म के लिए बता जा रहा है ना कर्म को ही तो बताया रहे जिस जिसको लेकर के बोला जा रहा है उसी अर्थ में लो ना अर्थापत्ति उसी में लग, आपने अर्थापत्ति को पढ़ा है ना अनर्थ मत करिएगा जिस प्रसंग में आपत्ति थी प्राप्ति प्राप्ति थी प्रसंग हाँ प्रसंग के अनुसार अर्थापत्ति लगाइए आज ही हमने पढ़ाई इस अर्थापत्ति को आज हमारा जो प्रसंग चला है ना न्याय दर्शन का वो प्रमाण चार नहीं है आठ होते हैं ऐसे उसने कहा क्यों अर्थापत्ति भी एक प्रमाण है अलग है तो उसने अर्थापत्ति को समझा अर्थापत्ति इति किम तो कहता है अर्थात आपद्यते अर्थापत्ति आपत्तिम प्राप्ति प्राप्ति किम? प्रसंग प्रसंग के अनुरूप ही आपको अर्थापत्ति लगानी है प्रसंग को हटा करके नहीं पहले पहले सूत्र को पढ़िएगा पूरा पढ़ने के बाद आपके प्रश्नों का समाधान अपने आप होगा फिर भी नहीं होता है तब पूछिएगा तो देखिए नच शब्द कर्म शब्द कर्म नहीं हो सकता है यद्यपि कर्म भवती एक द्रव्य समवायिकम यद्यपि कर्म एक द्रव्य में विद्यमान रहता है कर्म एक द्रव्य समवायी वाला होता है परंतु शब्द एक द्रव्य का सन अपी परंतु शब्द एक द्रव्य में रहता हुआ भी कर्म न अस्ती कर्म नहीं हो सकता क्यों प्रत्यक्ष से शब्द प्रत्यय शब्द का ज्ञान शब्द प्राप्ति अचाक्षुषत्व शब्द की प्राप्ति जो है नेत्रेंद्री से ना होने से स्पष्ट हो गए शब्द की प्राप्ति नेत्रेंद्री से ना होने से शब्द प्राप्ति श्रोत्रेंद्रिय शब्द की प्राप्ति तो श्रोत्रेन्द्रीय से होती है उक्तम ही पहले कही चुके हैं श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ है सशब्द कर्म कर्म, तु कर्म तो साक्षात चक्षुषा दृश्यते कर्म तो साक्षात नेत्रेन्द्रीय से प्रत्यक्ष होता है तस्मा शब्दो न कर्मा इसलिए शब्द कर्म नहीं हो सकता पकड़ में यहां तक अथवा अपी, अपी शब्द को लेकर के बताए जा रहे हैं अपी हेतु समुच्चयाथ अपिशब्द जो है हेतु को जोड़ने के लिए आया है समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना शब्द कर्म न तत्प्राप्ते अचाक्षु शब्द जो है कर्म नहीं हो सकता क्यों तत्प्राप्ते उसकी जो प्राप्ति है अचाक्षुषत्वाद शब्द की प्राप्ति श्रोत्र नेत्र से न होने से कर्म कर्मचा कर्म चाक्षुषम कर्म तो चाक्षुष है नेत्रेन्द्रीय से गृहित होता है तथा तद विरुद्ध धर्मकम च विरुद्ध धर्मकम च उस कर्म से विरुद्ध धर्म वाला है कौन शब्द तस्माद इसलिए अचाक्षुषत्वाद नेत्रेंद्री से गृहित ना होने से तद धर्मकत्वादपि कर्म से विरुद्ध धर्म वाला होने से भी शब्दस्य से तद विरुद्ध धर्म चब्द शब्दा उत्पद्य अब दूसरी बात कही जा रही है शब्दस शब्दस्य से तद विरुद्ध धर्म शब्द से विरुद्ध धर्म वाला है कर्म क्या है शब्दात शब्द उत्पद्य शब्द से शब्द उत्पन्न होता है सचेत कर्मास्यात यदि शब्द को कर्म माना जाता तदा उस स्थिति में कर्म कर्म साध्यम न विद्यते इति विरोधास्यात इस सूत्र से विरोध आ जाता क्योंकि कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है अगर शब्द को कर्म मान लेते हैं तो शब्द से तो शब्द उत्पन्न होता है अगर शब्द को कर्म मानेंगे तो विरोध आएगा क्या विरोध आएगा कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता इससे विरोध आएगा अथ अभी शब्द खलु संयोग जो पुनः संयोगो विभागज कर्मज वैपरित्यम आपद्यते तस्मादपि शब्दो न कर्मा कहते हैं अथाअपि और भी और भी एक बात कही जा रही है शब्द खलु संयोगज शब्द जो है संयोग से उत्पन्न होता है विभागजश्च और विभाग से भी उत्पन्न होता है पुनः फिर संयोगो विभागश्चा कर्मज संयोग और विभाग जो है कर्म से उत्पन्न होते हैं इत वैपरीत्यम आपद्यते इससे भी विरोध आता है तस्मादपि शब्दो न कर्मा इससे भी यह सिद्ध होता है कि शब्द कर्म नहीं हो सकता अतः परिशेषात शब्दों गुणों अस्ति। परिशेष बचा हुआ होने से गुण ही बचा हुआ द्रव्य के बारे में बता दिया कर्म के बारे में बता दिया अब बचा गुण है इसलिए परिशेष से शब्द को गुण मानना चाहिए नी, नी हाँ जी ये बताया था। जी शब्द शब्द का का का से से। में बताया, कर्म क्या संयोग तो विभाग से, से तो तो तो तो वहाँ, वहाँ, तो वहाँ उत्पन्न होता ही है तो आपने माना नहीं है ना वहाँ तो प्रकट होता है आप तो नहीं आपने उत्पन्न अर्थ को अलग बता दिया था और वो तो आपके अनुसार ही लेंगे ना फिर हम मेरी विवक्ष यही है उत्पन्न यहां नहीं होता है वहां तो प्रकट होता है उसमें तो कोई बात ही नहीं सूत्रार्थ शब्द को कर्म नहीं मान सकते शब्द को कर्म नहीं मान सकते क्योंकि क्योंकि शब्द का ज्ञान क्योंकि शब्द का ज्ञान नेत्रेंद्री से नहीं होता है ठीक है यह सूत्रार्थ है इसलिए शब्द गुण है और कर्म को नेत्रेंद्री से ग्राह्य बताया है सूत्रकार ने जी। हाँ जी हाँ बोलिए जो तो द्रव्य नेत्र से गृहित होते हैं उन द्रव्यों का कर्म नेत्र से गृहित होते हैं और जो द्रव्य नेत्रों से गृहित नहीं होते उनके कर्म भी गृहित नहीं होते जैसे जिन द्रव्यों के गुण नेत्रों से गृहित होते हैं मतलब जो द्रव्य नेत्रेंद्र जो जो द्रव्य नेत्रों से गृहित होते हैं उनके गुण भी नेत्रेंद्र से गृहित होते हैं और जो द्रव्य नेत्रेंद्र से गृहित नहीं होते उनके गुण भी नेत्रेंद्र से गृहित नहीं होते अब आप क्या कहना चाहते हैं हाँ जी हाँ ठीक है क्या शब्द तो दोनों में जैसा नहीं है क्योंकि नेत्रेंद्र से शब्द गृहित होता ही नहीं है कर्म कर्म कर्म तो साधारण साधारण में भी भी भी है कि कर्म भी है किसी से से कि देता नहीं साध्यर्म नहीं है साध्यर्म होता तो शब्द को कर्म माना जाता या साध्यर्म का तो निषेध किया है नहीं, आप तो उससे क्या हो रहा है, तो ही है, तो अचाक्षुष है चाक्षुष तो कौन से तो शब्द को आप आचाक्षुस दिखाइए ना मतलब तो शब्द तो अचाक्षुस है ही चाक्षुष दिखाओ ना कहीं प्रमाण प्रमाण दिखाओ हमने दिखा हम तो कर्म मानते तो ये सूत्रकार क्या कहते हैं आपके मानने से क्या होगा कौन सा गलत है, है तो दोनों पक्षों में जा रहा है कर्म दो तरह के हैं तो शब्द किसकी तरह है विशेष धर्म जब आते हैं तो उससे स्पष्ट होता है वह शब्द में विशेष धर्म आ गया तो इसलिए वो स्पष्ट है शब्द तो श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य है बस श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्व तो आते ही शब्द जो है कर्म से अट जाएगा तो विशेष धर्म है बस हो गया उसमें फिर शब्द पे संशय नहीं होता है संशय तब होता है जब आपके सामने समान धर्म दिखाई दे जब विशेष धर्म आते है तो संशय अट जाएगा तो बस किसी भी दृष्टि से एक, एक बार जब विशेष धर्म आते ही जब हट गया तो फिर इस दृष्टि उस दृष्टि नहीं होती है आपके दृष्टि कौन सा इनका विपक्ष कर देता कि दिया नहीं ये कुछ और बताना चाहते हैं ये ये ये दिखाना ये में दिखाना चाह चाह रहे रहे हैं हैं में में इन्होंने दिखाया एक और स्पर्श तो हाँ। भी हमें प्रत्यक्ष नहीं है वायु नहीं वहाँ द्रव्य अप्रत्यक्ष है गुण तो प्रत्यक्ष उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना आप पूछना क्या चाहते ये बताइए हाँ कर्म जो है आपके प्रत्यक्ष होते हैं कर्म ठीक है तो जो जो है है है है ठीक इसलिए कर्म नहीं हो सकता ठीक है कर्म है कर्म इसलिए कर्म होता है ये नहीं है ये नहीं है हेतु हेतु है कर्म तो चा, चाक्षुष है ये का जिन कर्मों को यहाँ पर कहा चाक्षुष उस विषय में आप वही धर्म दिखाईगा ना जो यहाँ प्रसंग नहीं उस प्रसंग को क्यों ला करके यहाँ जोड़ रहे हैं आप प्रसंग है। क्या प्रसंग है बताओ आपके अनुसार आप आप ये कहना चाहते हैं क्या जो द्रव्य नेत्र से ग्रहित नहीं होते हैं है वो द्रव्य भी चाक्षुष होते है ये कहना चाहते हैं आप नहीं कहना चाहते हैं। तो ठीक है फिर मेरी बात से विरोध नहीं है द्रव्य दो प्रकार के होते हैं गुण भी दो प्रकार के होते हैं कर्म भी दो प्रकार के होते हैं मेरे पक्ष में कोई विरोध नहीं आ रहा है तो दो प्रकार आने से फिर आपको नहीं यहाँ दोनों तरफ कहाँ लग रहा है तो एक ही तरफ क्यों कर्म जो है है, है तो शब्द दोनों तरफ तरफ जा रहा है ना कर्म से समानता तो जब उसका विशेष धर्म आता है ना तब हट जाएगा ना आप ये वहाँ और नहीं देखना जब आत्मा की सिद्धि में वह गुणों को बताया है तो एक जहाँ आपको विरोध आता है ना विरोध का समाधान नेत्र श्रोतेंद्रीय ग्राही आती है वो हट जाएगा संशय का निवारण जब नहीं होता तब संशय रहता है उस संशय का निवारण हम श्रोतेंद्रीय लाएंगे ना उससे हट जाएगा उससे तो मेरा उस नहीं उस तरह का नहीं है ना, ये ना, ये हाँ दे, दे उदाहरण ऐसे ऐसे क्यों ना माने इसमें क्या है है है दोनों पक्षों में जा ना? ही यहां पर जा रहा रहा ना ही पर तो वहां तो तो, तो पर तो, ऐसा है संशय का आ, तो तो तो नहीं, नहीं, नहीं संशय का कारण जो है समान धर्म है तो यहाँ समान धर्म दिखा है ना ठीक है अचाक्षुष है तो शब्द को क्या माना जाए तो उसके लिए विशेष हेतु देंगे श्रोतेन्द्रीय ग्राही लाते ही अपने आप संशय काटा दूर हो जाएगा जब तक श्रोतेंद्रिय को नहीं लाओगे तब तक संशय रहेगा मान लेंगे उस संशय को हमें कोई आपत्ति नहीं है क्या माना जाए शब्द को चाक्षुष माना जाए या ना माना जाए ठीक है आपकी बात को हम मानते हैं लेकिन विशेष धर्म आते ही अपने आप हट जाएगा तो हो गया ना हमारा समाधान तो हो गया क्योंकि विशेष धर्म के आते ही तो हट जाएगा ना उसमें क्या आपत्ति है संशय तो रहेगा हमें क्या आपत्ति है संशय को लेकर के तो ये सारा प्रसंग चला है और संशय का निवारण जब विशेष दर्माता है तब अपने आप अट जाएंगे सारे हाँ और कल बहुत और मजबूत ले आना हम बता देंगे उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ठीक है यहाँ हो गए ना समाधान यानी कम से कम ये तो सूत्रकार का सूत्र है ना कि चाक्षुष होता है कर्म हाँ वैशेषिक मत से नहीं मैं आपको आप नहीं रहा हूं। मैं रहा हूं। कह रहा हूँ मैं इनको कह रहा हूँ जीकार तो सीधा अचाक्षुस कह रहा है तो कर केहना क्या चाहते हैं सूत्रकार कर्म को क्या कहना चाहते हैं आप उस शब्द को अचाक्ष बोल करके कहना क्या चाहता है वो बताओ ना फिर क्या कहना चाहते अच्छा कल बता देना ठीक है ये ये है प्रसंग को छोड़कर के जाने वाली बात है निग्रस्तान को फ्राफ तोड़े ये निग्रस्तान है कल बताएंगे ठीक कोई तो बात नहीं कल बता देना अभी नहीं बात करना अब तो समय हो गया अब तो समय हो गया यानी यहां तो इतना तो है ना कि कि कर्म को उसने कुछ तो माना है ना चाक्षुष तो माना ही है और चाक्षुष होता ही है इसमें आपत्ति नहीं है न्याय दर्शन में भी माना है ठीक है कर्म अचाक्षुष भी होता है हमें कोई आपत्ति नहीं किसको गोन रूप से कर्म को चाक्षुष। गोन रूप से क्या होता है जब चाक्षुष माना है दृष्टि दृष्टि से से इस कई सारी तो हम नहीं निकाल सकते कि तत्वता भी है और नहीं भी है कर्म दो द्रव्य दो प्रकार के है देखिए अटक नहीं रहे आपको समझना है क्योंकि द्रव्य द्रव्य चाक्षुष भी होते हैं अचाक्षुष भी होते हैं इसमें क्या आपत्ति है गुण भी चाक्षुष भी होते हैं अचाक्षुष भी होते हैं ऐसे ही कर्म भी चाक्षुष भी होते हैं भी होते हैं, भी भी होते हैं। आपके भी है लेकिन इस दृष्टि से ही हम जो देख रहे हैं वैश्विक नहीं है लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में भी तत्वता क्या है वहाँ पर वो कर्म क्या तत्वता भी यही है क्यूँकी रजोगुन का कर्म हमको दिखेगा नहीं चाक्षुष ही नहीं है वो तो सूक्ष्म होने से जब स्थूल हो गए तो नेत्र प्रत्यक्ष होता है इसमें क्या दिक्कत है अब, अब हो या सूक्ष्म जब, जब तो को स्थूल तो दृष्टि से माना तो है क्योंकि जो भी इस अवयवी द्रव्य है वो सब स्थूल है स्तूल की स्तूल की स्थिति में जब आते तो चाक्षुष होते हैं जब सूक्ष्म जाते तो आ चाक्षुष होते हैं दिखता। तो तो तो तो तो दिखता दिखता तो दिखता है है है है समस्या क्या ही कोई मना नहीं करे। लेकिन जो वास्तविक है यानी आप ये कहना चाहते है की अवयव द्रव्य नहीं दिखते तो ठीक है नहीं दिखते है आँख से नहीं दिखते तो हाथमा से तो दिखेंगे ऐसे ही आत्मा से वह कर्म भी दिखाई देगा जैसे यहां अवयव आंकों से नहीं दिखते हैं सूक्ष्म द्रव्य आंकों से नहीं दिखते हैं ठीक है नहीं दिखते हैं क्यों नहीं दिखते हैं सूक्ष्म होने से लेकिन समाधि में तो प्रत्यक्ष करता ही है आत्मा से उन अवयवों को जैसे अवयवों का प्रत्यक्ष करता है ऐसे गुणों का भी प्रत्यक्ष करता है ऐसे कर्म का भी प्रत्यक्ष करता है इसमें क्या आपत्ति है हाँ लगा के देख लेना हमें क्या आपत्ति है तो कोई आपत्ति नहीं है ठीक है ये ये ये ये ये तो रहेगा ही कि अंतिम विश्वास जो आप जिसको कहते हैं वो प्रत्यक्ष होने पर ही अंतिम विश्वास होता है बाकी शास्त्रों क्योंकि जिज्ञासा का समाधान तो प्रत्यक्ष होने पर ही होता है वो तो है ही उसमें कोई आपत्ति नहीं है फिर भी सारे, सारे शब्द शास्त्रों को लेकर के हम मान करके चल ही रहे हैं प्रमाण मान करके चल रहे हैं ना अब आत्मा को कोई नकार ही नहीं कर सकता क्योंकि आत्मा तो प्रत्यक्ष ही है उसको जितने अंश में प्रत्यक्ष है मैं हूं यही तो मानता है मैं नहीं हूं ये थोड़ा मानता उसको प्रत्यक्ष है मैं हूं लेकिन मैं कैसा कैसा हूं ये प्रत्यक्ष नहीं वो एक अलग बात है लेकिन हूं का मतलब अस्तित्व का प्रत्यक्ष तो है उसको इसको तो नकार नहीं कर सकते आप खैर चलिएगा प्रश्नोत्तर तो चलते रहते हैं यहाँ पर भी कि आपने एक वाक्य बोल दिया जी प्रत्यक्ष है अनुमान कहें, कहेक्ष <laughs> स्थूल प्रत्यक्ष <laughs> आप प्रत्यक्ष मानो चाहे सूक्ष्म प्रत्यक्ष मानो प्रत्यक्ष तो है चाहे न्याय क्या किसी भी परिभाषा से तो हो भले उसकी परिभाषा में ना हो किसी की परिभाषा में तो हो प्रत्यक्ष क्यों नहीं है परिभाषा वहां तो प्रत्यक्ष तो द्रव्य को ही मानते हैं वहां पर गुण का हो या द्रव्य का हो एक ही बात है वहां पर तो जब गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है तो द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर न्याय आप योग सांख्य में द्रव्य गुण को अलग अलग मानते नहीं है जब मानते नहीं है जब मैं गुण खुद प्रत्यक्ष कर रहा हूं तो ठीक है गुण का मतलब द्रव्यकता नहीं ये अलग बात है आवश्यकता प्रयोजन की पूर्ति ऐसा है उस प्रत्यक्ष से प्रयोजन पूरा नहीं होता है और भी बहुत सारा प्रत्यक्ष करना पड़ता है वहां प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है आत्मा का भी प्रत्यक्ष हो रहा है परमात्मा का भी प्रत्यक्ष हो रहा है लेकिन उस प्रत्यक्ष से मनुष्य का प्रयोजन पूरा नहीं होता है जिस प्रत्यक्ष से प्रयोजन पूरा होता है उस प्रत्यक्ष के लिए सारा प्रपंच है ऐसा है ओंकार प्रणाम